अमृत दृष्टि परम गुरु ओषो के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर चौतीस अमृत पहला प्रश्न किसी को चैन से देखा न दुनिया में कभी मैंने इसी हसरत में कर दी खत्म सारी जिंदगी मैंने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 जब ये आसी उठाएंगे फिर दोस्त में जाम मैं बदल जाएगी पानी में सोना है मैंने आग दो की भी अर्क ये शर्म से बुझ जाएगी परेशान आदमी को देख ये न सोचा मैंने सब तरफ कब्रें तमन्नाओं की बनी हैं यहां एक बस्ती को भी बसते नहीं देखा मैंने इस जहां में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 तो सोचा कि मलहम पट्टी लगा लू तो मलहम पट्टी लगा ली मलहम पट्टी लगा के बड़ा निश्चिंत सो रहा सुबह पत्नी उठी स्नान गृह में गई और वहां से एकदम चिल्लाती हुई आई झकझोर के मुल्ला को उठाया कि तुमने पूरा आईना खराब किया है मुल्ला ने कहा क्या हुआ उसने कहा भीतर आईने पर उसने जगह जगह मलहम लगा रखी थी पट्टी चिपका दी थी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 एक पल ना जी सकूंगा ये सब बातें हैं ना कोई मरता है न कुछ होता है ये आदमी जो इस स्त्री से कह रहा कि तेरे बिना मर जाऊंगा ना मालूम कितनी स्त्रियों से कह चुका है और अभी तक मरा नहीं असल में ये इसकी आदत ही हो गई ये इसकी शैली ही हो गई बेटे इधर उधर देखने लगे सिर्फ एक बेटा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 मेरे भाई कोई सत्तर के हैं कोई पचहत्तर के हैं कोई अस्सी तक के हैं इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिला मेरे पिता सौ साल के हैं इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिला ये सौ आदमी मेरे सामने मौजूद है निन्यानवे मेरे भाई सौ मेरा पिता इनको जिंदगी भर जी के कुछ नहीं मिला तो मैं इस नाहक जिंदगी में किस लिए जीऊं मुझे क्या खाख मिल जाएगा इन सबको देख के ही तो मैं राजी हो गया कि मुझे ही ले चलो